नमस्कार आप सुनडे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बहुत ही अच्छी बातें की थी पशुपालन के बारे में और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी कि किस तरह से पशुपालन किया जा सकता है और उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो उन्होंने बताया था तो आज के शो में हम लोग कुछ और बातें करेंगे पशुपालन की ही बातें करेंगे लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं पशुपालन और साथ में दूध किस तरह का हमें पीना चाहिए उसका क्या असर होता है उन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ललित आर ओरा जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे पिछले एपिसोड में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी और काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला था एस भी आया था हमें बड़ा अच्छा लगा था डॉक्टर ललित जी बहुत बहुत स्वागत सभी का बहुत शुक्रिया हमारे किसान भाई ग्रामवासी सभी लोग सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है किसान भाई ज़्यादातर सुनते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे किसान हैं जो खेती में ही रेडियो ऑन करके पूरा दिन खेती में काम भी करते हैं और रेडियो मधुबन का आनंद भी उठाते हैं तो जैसे हमारे राधनपुर वाले हैं रमेश जी करके हैं किसान हैं रेडियो पूरा टाइम उनका चालू रहता है और खेती करते हुए नीम के पेड़ के पास बैठते हैं और काम भी करते हैं और रेडियो का आनंद भी उठाते हैं वैसे ही हमारे कंचन भाई भी हैं जो सिलाई का काम करते हैं लेकिन साथ साथ खेती का काम भी देखते हैं तो जब खेती में जाते हैं तो मोबाइल तो के द्वारा वो रेडियो मधुबन को सुनते हैं ऐसे हमारे बहुत सारे सिलाई करने वाले टेलर भाई हैं जो रेडियो को पूरा ही दिन सुनते हैं जैसे ही वो दुकान पे जाते हैं रेडियो ऑन करते हैं और शाम तक जब तक वो दुकान में रहते हैं तब तक रेडियो ऑन ही रहता है और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो रेडियो को सुनते हैं और काफ़ी अच्छा उनका जो है मैसेजेस और फ़ोन कॉल के जरिए वो हमसे बातें करते हैं तो सबसे पहली बात जैसे कि आप पशु चिकित्सक है वेटनरी डॉक्टर है तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वेटनरी डॉक्टर जो है बहुत कम हो गए हैं पहले के अभी जो डॉक्टर्स है सभी जो है मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए रहते हैं वो सारे ही दूसरे डॉक्टर्स हैं लेकिन पशु चिकित्सक के लिए ढूंढना पड़ता है कई बार थोड़ा दूर भी होता है कई बार आ, किसी एक अभी तो गवर्नमेंट ने फिर भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेकर हर एरिया में जो है एक तालुका प्लेस में एक हॉस्पिटल तो बनाया है उन्होंने लेकिन फिर भी समय पर जो है बाघा दौड़ी हो जाता है और खेती में अगर पशु है तो वहाँ पर कौन पहुँचेगा तो ये सिचुएशन हो जाता है लेकिन फिर भी आप लोगों का जो टीम है वो भी एक्टिव है और मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत में ही मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा गाय बैंस ऊंट ऐसे बहुत सारे पशु हैं और बहुत सारे पशु जो है लगभग बहुत सारे पशु जो है दूध भी देती हैं और दूध को संपूर्ण आहार भी कहा गया है मेडिकल टर्म्स में एक गिलास अगर आप दूध पी लेते हो तो फिर आपको नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो क्योंकि कम्प्लीट होल फूड कहा गया है संपूर्ण आहार है इसीलिए आप एक गिलास दूध से भी एक समय अपना निकाल सकते हो तो ऐसे में बात आती है कि हम वास्तव में कौन सा दूध हमें पीना चाहिए एक सवाल हमारे मन में आता है आज के समय को देखकर ओके भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दूध पिया करते थे और हमें एडवाइस भी दिया करके दूध तो पीना ही चाहिए लेकिन आज अभी ये टाइम बदल गया है आज हम सोचते कहीं डॉक्टर साहब में ये बता रहे दूध घी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें इसके पीछे क्या राज है और वैज्ञानिक सत्य क्या है ये जानना हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोने का सिक्का बेचकर भी दूध पीना चाहिए और वही माँ के दूध के बराबर है वही दूध हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और वही दूध हमें पीना चाहिए हालांकि जो भैंस है या विदेशी गाय है शंकर गाय है उनका जो दूध है वो हमें नहीं पीना चाहिए तो दूध पीने से पहले हम कौन सा दूध पी रहे हैं कहाँ से दूध आ रहा है कौन गाय गाय माता दूध दे रही है ये सारी चीज़ें अपने ख्याल में रखना चाहिए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को किसान भाइयों को अच्छा लग रहा है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि दूध में भी आपने कहा देशी और विदेशी दूध होता है यानी देसी नस्ल की दूध अच्छा है शारीरिक शरीर के लिए जैसे विदेशी नस्ल होते हैं तो उनका दूध जो है पीने से बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जैसे मेडिकल टर्म में आपने एक बार कहा था कि ए वन और ए टू दूध है तो ये दो अलग अलग प्रकार के जो मार्केट में दूध अवेलेबल है ए वन और ए टू तो ये क्या है और इसका टेक्निकल जानकारी हमारे किसान भाइयों को और ग्रामवासियों को बताइए जी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ए और ए दो प्रकार का मिल्क खेडूतों के पास किसान भाइयों के पास ये जानकारी भी नहीं है आज एक हरियाणा स्टेट में एक नेशनल ब्यूरो ऑन एनिमल जेनेटिक्स नाम की एक संस्था रिसर्च पर काम कर रही है उन्होंने जो भैंस का दूध है गाय का दूध है बकरी का दूध है सभी दूधों को चकासा और इससे ये मालूमत हुआ कि जो भैंस का दूध है या तो जो विदेशी गाय है एचएफ गाय है जर्सी गाय है या तो क्रॉस बेड क्रॉस जर्सी क्रॉस एच ऐसी जो गाय है उनका जो दूध है उसमें एवन प्रकार का प्रोटीन होता है और एवन जो प्रोटीन है वो बहुत ही खतरनाक प्रोटीन है और जो ज़्यादा दूध पिएगा उसको शरीर में ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक डायबिटीज ऐसी कहीं सारी जानलेवा बीमारी हो सकती है आपको बड़ा ताजुब होगा कि डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं लेकिन ये रिसर्च से साबित हुई बातें हैं और विदेश में भी ये बातें अभी चल चली और इसके ऊपर भी रिसर्च किया गया है लोगों ने दूध जो शंकर गाय का क्यों नहीं पीना है तो इसके बारे में बताऊं कि शंकर गाय का जो दूध है वास्तव में शंकर गाय या तो विदेशी जो गाय होती है वो वास्तव में गाय नहीं है वो एक प्रकार का जैसे पिग भूड प्रजाति के जाति है और उनका जो दूध है वो हम लोग पीते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है तो सवाल ये उठता है कि कौन सा दूध पीना चाहिए जो हमारी मां के बराबर दूध है वो हमारी देसी नस्ल के गाय है जिसे हम गिर कहो काकरेज कहो सिंधी कहो साइवल कहो जो हमारी ओरिजिनल हमारी अपनी गाय है देसी गाय है जिसे देसी नस्ल की गाय कहा जाता है उनका जो दूध है उसी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है और उन्हीं के बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने भी रिसर्च करके बताया है कि यही दूध है जो सम्पूर्ण आहार है और यही दूध हमेशा पीना चाहिए जिससे बहुत सारे फायदे है और हमारी ये सारी जो हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है उन सबको वो रुकावट डालती है वो बीमारी ख़त्म करती है इसीलिए अपने पास अगर पैसा नहीं है तो अपना सोने का सिक्का बेचकर देवा करके भी ये दूध और घी हमें पीना ही चाहिए एटूम मिल्क माना माना माँ का मिल्क जैसे गाय अपनी माँ है और अपनी माँ का दूध के बाद जो दूसरा नंबर सर्वश्रेष्ठ दूध है उत्तम से उत्तम दूध है तो वो देसी गाय का दूध है और वही हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और वही दूध हमें पीना चाहिए ये बात ध्यान में रखना मेरे भाइयों ए प्रकार का मिल्क पीना चाहिए A2. और ए पीना चाहिए ए इज एडवाइजेबल वही पीना चाहिए एवन मिल्क नहीं पीना चाहिए एवन मिल्क माना भैंस का दूध या तो विदेशी गाय या तो शंकर गाय का जो दूध है वही दूध बहुत बहुत बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये नई वैज्ञानिक संशोधन है इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रही है और मैंने जो संस्था बताई हरियाणा की नेशनल जेनेटिक्स ब्यूरो वो भी कार्य कर रही है और उन्होंने ये साबित कर दिया है मैं अपने मन से कोई ये बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन वैज्ञानिक तथ्य से साबित हुआ है तो हमें दूध कौन सा पीना है देसी गाय अपनी दीगिर गाय है कांकरेज गाय है शाहीवाल गाय है सिंधी गाय ये अपनी खुद की गाय है और उन्हीं इसका दूध हमें पीना चाहिए चलिए आपने एक बहुत अच्छी बात बता दिया कि ए मिल्क जो है हमें पीना चाहिए ए मिल्क जो है वो विदेशी नस्ल की होती हैं या भैंस की होती हैं इसलिए उसका जो है हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है या बहुत सारी बीमारियां पैदा करती शरीर में इसलिए उसे नहीं पीना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा हमारे किसान भाइयों को ये बहुत ही अच्छी जानकारी दूध के बारे में आपने बताया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि ए या ए ये कैसे हम लोग पहचाने फिर अच्छा A1 A2 पहचानने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है हमें यही रखना है क्योंकि हमारे पास अगर गाय है अगर आज क्या हुआ कि जो लेबल हो रहा है जो मिल्क की पैकेजिंग होती है उसके ऊपर एक लेबल दिया जाता है उसमें A1 या तो A2 ये कंपलसरी विदेशों में ये कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया क्योंकि किसी की हेल्थ के साथ कोई भी हिजाज नहीं होने चाहिए ये गवर्नमेंट खुद भी ध्यान रखती है और डेयरी जितनी भी डेयरी है दूध पैकिंग कर रही है उनको भी ये मार्गदर्शन दिया गया है कि उनके पाउच पर उनको ए या ए लिखना ही चाहिए आज हमारे गुजरात की जो बनास डेयरी है वो बनास डेयरी ने भी ऐसी पैकिंग चालू की है जो बॉटलों में पैक करती है और उसके ऊपर जो लोगों आता है और लोगों के ऊपर क्लियर कट लिखा हुआ है ए मिल्क और A2 मिल्क देख कर जैसे वो ग्रीन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का ग्रीन और रेड कलर का जो आता है स्टैम्प उसी हिसाब से A2 मिल्क का स्टैम्प आता है वो देख के ही बाकी ऐसे ही दूध देख के हमें कोई पहचान नहीं चलेगी कि ये A1 है या A2 है चलिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को ग्रामवासियों को और शहर वासियों को कौन सा दूध पीना चाहिए ये तो आज पता चल गया ए टू जो दूध है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है उसे पीना चाहिए ए मिल्क जो है नहीं पीना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया खा सकते हैं देखो ये जो ए मिल्क है ना उसकी बहुत बड़ा फायदा है मैं आपको ये बता दूँ कि ये आरोग्य के लिए आरोग्यप्रद है और संपूर्ण आहार है अपने को स्फूर्ति चुस्ती और तंदुरुस्ती देने वाला दूध है ये रेचक है और पाचक भी है हमारे शरीर में जो भी बीमारी है वो सब बीमारियां ख़त्म करती है और लेग्जेटिव माना रो रेचक होने से हमारा जो कॉन्स्टिपेशन माना जो हमारा बंद कोश का जो प्रॉब्लम होता है वो भी आंतरा एकदम जो हमारी आँत है अंदर की वो आँख को बिल्कुल क्लीन करता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोटीन से विटामिन है मिनरल्स है सारी चीज़ें जो अपने हेल्थ के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें अंदर समाई हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसमें सी माना एक कॉन्जुगेटे लैनिक एसिड नाम का एक तत्व है जो तत्व के कारण और दूसरा एक तत्व सेरेब्रोसाइड करके तत्व है ये इस तत्वों के कारण उसकी दूध के अंदर जो हमारी बुद्धि की शक्ति है वो बुद्धि की शक्ति का बहुत विकास होता है देखो गाय का जो छोटा सा बच्चा होता है जब दूध पीता है खड़ा होकर इधर उधर घूमने लगता है लेकिन एक भैंस को देखो और भैंस का बच्चा ऐसा दूध पिएगा और ऐसा बैठा रहेगा जैसे वो बिल्कुल आरसू इसलिए कैसे भैंस का दूध पियोगे तो भैंस पाड़ा जैसा बनोगे बुद्धू बनोगे और देखो गाय का दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि भी एकदम चतुर बन जाएगी और बुद्धि का भी विकास होगा तो ये कारण है हमारे हमें ए टू प्रकार का गाय का मिल्क पीना ही चाहिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को समझ में आ गया कि किस तरह का दूध पीना चाहिए आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कौन सा दूध पीना है ये तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको क्लियर हो गया होगा और आजकल जो अमूल डेयरी है या फिर जो भी डेयरी मिल्क वाले हैं उनको क्लियर कट संदेश मिला हुआ है कि ये चीजें करनी हैं और उसके ऊपर लेबलिंग होता है A1 A2 का तो उसे अच्छी तरह से देखकर हम A2 मिल्क खरीदना, खरीदना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुना है रेडियो मत 90.4 नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो कौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके गोपाल कौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल हल्को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल माँ सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रसपा सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण जय धरती माँ सीमा फसले भरपूर ओ में धरती ही देती है अमृत युत फसलें भरपूर पंच की महिमा अनुपम रोग प्रदूषण होते दूर परम सात्विक ऊर्जा शक्ति थ देता गो विज्ञान सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण जय भरती माँ जय गो माता जय भरती माँ रविंद्र जैन आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति तुमने सब कुछ दिया भगवानी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा चल इस कार्यक्रम में और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपको होता है और दूध के बारे में मुझे लगता है कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कौन सा दूध आपको पीना है तो टेक्निकली भी उसकी जानकारी आपने दी और साथ ही साथ ए वन मिल्क जो होता है उसका लेबल लगा होता है तो ए टू ही आपको लेना है और वही दूध का इस्तेमाल करना है अगर आप किसान हैं और गाय पालते हैं तो गाय का दूध सबसे बढ़िया है तो गाय के दूध पीने से क्या क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से बीमारी से निजात हो जाते हैं स्वस्थ और मस्त आपका शरीर बनता है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है तो आइए आप आगे बढ़ते हैं एक और बात गाय को जब देखते हैं या गाय के बारे में काफ़ी इतिहास की बातें भी उसमें आती हैं और हमारा भारत देश का इतिहास भी जुड़ा हुआ है पंचगव्य भी कहते हैं मना पंचगव्य क्या है और उसकी पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को और ग्रामवासियों को ज़रूर बताइए डॉक्टर साहब देखो भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई अभी पूरी आयुर्वेदिक का जो बेज है वो हमारी देसी गाय है अभी बहुत सारी पैथी विज्ञान में चल रही है मनुष्य के हेल्थ जो है उसको अच्छी करने के लिए एक गाय एक सबसे बड़ा वरदान है इसीलिए गाय को शास्त्रों में भी कामधेनु कहा गया है हमारी सारी इच्छाएं वो पूर्ण करने वाली है और यही हमारे लिए प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है गाय का जो दूध है गाय का दही है गाय का दूध से बना हुआ घी है गौमूत्र है और गोबर है ये पांच चीज़ें और पाँच चीज़ों से मनुष्य की हेल्थ को अच्छे से अच्छी संपूर्ण रूप से निरोगी बनाई जाए उसके लिए सारी चीज़ें अंदर समाई हुई है और ये सबसे बड़ा वरदान हमारे गाय देती है गाय माना मैं देसी गाय की बात कर रहा हूँ अपने घर की गाय जो देसी गाय है उसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये उत्तम से उत्तम है दूध के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें बताई कि ये जो दूध है माँ के दूध के बाद दूसरा नंबर का अगर दुनिया में कोई दूध है तो वो है देसी गाय का दूध और घी के बारे में बताऊँ तो ये घी जो है उसमें ऐसी चिकनाई समाई हुई है कि सारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को वो ऑयलिंग करती है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक रखती है और डाइजेस्टिव माना पाचन तंत्र ठीक होने से सारे स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है शरीर को स्फूर्ति देता है हमारा आयुष्य बढ़ता है और वृद्धों को भी तंदुरुस्त रखता है बच्चों का भी अच्छा ग्रोथ होता है और ये घी इतना उत्तम है कि हरेक मनुष्य को रात को सोते टाइम एक गिलास गुनगुना दूध के साथ दो चम्मच घी डाल के पीना तो उसके जीवन में कोई बीमारी आने का संभावना नहीं रहती और तीसरी चीज़ जो मैं बताऊँ तो वो है गौमूत्र गौमूत्र के बारे में हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारी बातें बताई हैं आज गौमूत्र अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये बहुत ही बढ़िया है तीन से चार चम्मच पंद्रह से बीस एम ऐसा गाय का सीधा जो यूरिन है वो यूरिन ले लो और वो हथेली में लेकर पी जाओ सबसे अच्छी ये चीज़ है आपके अंदर जितनी बीमारियाँ वो सारी एक सौ प्रकार की बीमारियाँ वो ख़त्म करने की ताकत रखता है अगर सीधा आप गाय का मूत्र नहीं पी सकते हो तो अभी मार्केट में गौमूत्र अर्क भी अवेलेबल है गौमूत्र अर्क की बोतल आती है उससे तीन से चार चम्मच एक ग्लास में सुबह जब उठो तो सबसे पहले अपना नयना कोठे पर पीना है पंद्रह बीस एम गौमूत्र उसके साथ तीस से चालीस एम थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाओ ठंडा है बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए पानी मटके का पानी मिलाओ और फिर पी जाओ फिर एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है देखो आपके अंदर से सारी एक सौ से भी ज़्यादा बीमारियां वो ख़त्म करने वाली है और अपने को बिल्कुल हेल्दी बनाने वाली ये चीज़ है वो गौमूत्र है और एक चौ चीज़ है गोबर गोबर की अगर मैं बात करूँ तो आज दुनिया में देखो किसान क्या करता है रासायनिक खाद का उपयोग करता है और रासायनिक खाद एक बार दो बार डालने से वो ज़मीन बंजर हो जाती है वो पाक जो देती है वो पाक का जो अनाज मिलता है वो अनाज अगर खाने में आए तो वो हमारा स्वास्थ्य भी बिगाड़ता है क्योंकि उसमें केमिकली कैमिल है और विदेशों से उसने जो फेंके हुई चीज़ है वो चीज़ हमें यहाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर जो गाय अपनी अपनी देसी गाय उसका जो गोबर है वो गोबर से ऑर्गेनिक खातर बनता है और ऑर्गेनिक खाद से जब ऑर्गेनिक खेती होती है तो फसल भरी हरी भरी हो जाती है और खेडत से अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक अनाज और ऑर्गेनिक उसको फ्रूट मिलता है जो ऑर्गेनिक फ्रूट की मार्केट में बहुत सारी वैल्यू है उससे बहुत सारी आमदनी होती है इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोबर के में लक्ष्मी बस्ती है तो गोबर में लक्ष्मी हम भी सोच में पड़ गए कि गोबर में लक्ष्मी कैसे बसती है लेकिन इतनी आमदनी देने वाली और फसल को और खेडूत के जो किसान का जो खेत है वो खेत को इतना हरा भरा और इतनी आमदनी करने वाली जो चीज़ है तो ये गोबर और गौमूत्र है इन दोनों से जो फर्टिलाइज़र माना खात बनाते हो वो खातर क्या नहीं देगा इसीलिए ये पाँच जो चीज़ें हैं गाय का दूध गाय का मूत्र गाय का दूध का बना हुआ घी दही गोमूत्र और गोबर ये सारी चीज़ों से पंचगव्य सार संपूर्ण मनुष्य को हेल्दी रखने के लिए ये पांच चीज़ें बहुत ही आवश्यक है और ये जो थेरापी आ जा रही है देखो ये सत्युगी थेरापी है कि वहाँ कोई और चीज़ों की बीमारी का कोई अवकाश ही नहीं रहता इसलिए मैं यही एडवाइस करूँगा सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने आयुर्वेदिक सारवर बताई है लेकिन आयुर्वेदिक में जो बेइजगर है तो वो है हमारी देसी गाय डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पंचगव्वा का जो विशेष महत्व है वो भी आपने बताया गाय का महत्व बताया और इसके साथ जुड़ी हुई किसानों के लिए जो खेती करते हैं उनके लिए वह ज़रूरी चीज़ आपने बताया कि गोबर में कितनी सारी वैरायटी चीज़ है और ये खाद जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है तो आखिरी में जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी किसान भाई ध्यान से सुने और उन चीज़ों को ज़रूर याद रखें जो चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगा तो आशा करता हूं आप सभी को आज के इस शो में हमने जो बातें की हैं वो बहुत ही अच्छी लग रही हैं आपको एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा जब देसी गाय की बात आपने बताई तो देसी गाय तो कम दूध देती है तो किसान किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकता है किसान को तो नुकसान होगा दूध ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा कमाएगा बिल्कुल सही बात बताई भाई साहब आपने बिल्कुल सही बात बताई कि उसका दूध देखो दुनिया में एक चीज़ है कि जितना कम है उतना वो क्वालिटी में बहुत ऊंचा है जितनी क्वांटिटी ज़्यादा है तो वहाँ क्वालिटी नहीं है जहाँ क्वालिटी है वहाँ क्वांटिटी नहीं है देखो बहुत कम दूध दे रहा है तो आपको ये लगेगा कि किसान कैसे अपनी इकोनॉमी माना वो अपनी आमदनी मेंटेन करेगा और कैसे उसका गाय का पोषण होगा लेकिन भाइयों और बहनों में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आज जारी दुनिया में विदेशों में भी अवेयरनेस चली है लोगों को पता चला है लोगों में जागृति आई है कि गाय का जो दूध एटो प्रकार का मिल्क है वही सच्चा मिल्क है वही हमारे हेल्थ के लिए वो मेडिसिन के हिसाब का, से काम कर रहा है और वही दूध हमें पीना चाहिए आज गुजरात की जैसे मैंने बात बताई अमूल डेयरी बनास डेयरी वो एटू प्रकार का मिल्क पैकिंग करके बेच रही है और सामान्य रीते दूध का भाव 50 से 60 रुपया पर लीटर होता है लेकिन जब ए प्रकार का लेबल लग जाता है तो वही दूध का भाव 80 से 100 रुपीज़ तक 100 रुपये तक उसका लीटर सा भाव मिलता है चाहे कम दूध मिले लेकिन उसका भाव अधिक मिलता है तो उसकी जो खेडूत की किसान की इकोनॉमी है वो मेंटेन हो जाती है और देखो गाय का जो घी है ये तो सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है क्योंकि सामान्य जो जर्सी गाय है या तो भैंस उसका जो घी है वो 300-400 चार रुपये मार्केट में बिकता है लेकिन जब ए प्रकार माना देसी गाय का दूध से बना हुआ घी उसको मार्केट में आज 1500 से 2000 हज़ार रुपये तक एक किलो बिकता है इससे अच्छे से अच्छी होती है मनुष्य की हेल्थ भी अच्छी बनती है और इसी जो गाय है वही हमारी माता है और वही गाय का जो जिनेटिक्स है उसका जो इनहेरिटेंस है वो हमें वारसा को मेनटेन करना है अगर हम विदेशी गायों को ही अपने चलन में लाएंगे वही दूध पिएँगे तो हमारी बीमारियां बढ़ाएंगे और हमारे जो ओरिजिनल नस्ल है वो खत्म हो जाएगी तो आज से भाइयों और बहनों आप सबको एक प्रतिज्ञा करनी है कि हमारे घर घर में एक गाय और हमारे एक एक गांव में एक एक गौशाला देशी गायों की गौशाला होनी ही चाहिए तभी हमारी भावी पीढ़ी वो भी एकदम हेल्दी तंदुरुस्त और चुस्त और पुस्त रहेगी <laughs> चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी मिली और पंच क्या है और गाय का जो दूध है वो कितना इम्पोर्टेंट है ख़ास देसी गाय का वो आपने उसका विशेष महत्व बताया और कई बार होता है कि हमारे किसान भाई सोचते हैं कि देसी गाय लेने से आ, बहुत कम दूध होगा उसको बेचेंगे कैसे तो आज आपको ए टू का जो दूध है उसका विशेष इम्पॉर्टेंट आपको पता चला बनास और अमूल डेयरी जो भी बड़े बड़े डेयरीज है उसमें अलग से लेबर लगाया जाता है और उसकी कीमत भी डबल होती हैं तो इसीलिए आप ये ना सोचे कि हम कैसे उससे इनकम कर सकते हैं बाकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि कम है लेकिन क्वालिटी वाला है जो ज़्यादा मिलता है वो तो क्वालिटी उसमें लो हो जाती है उससे बहुत सारी नुकसान भी होती हैं तो इसीलिए ए का ही हमको यूज़ करना है दूध का और इसको बढ़ावा देना है और किसान भाई अगर एक अपना खेती के साथ में एक एक गाय को रखते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग जो है वो खुद के लिए भी और प्रकृति के लिए भी और देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है तो इसलिए मैं चाहूँगा जैसे डॉक्टर साहब ने बड़े ही दमदार आवाज़ में कहा कि हर घर में एक गाय होना चाहिए और एक गांव में पशुशाला भी होना चाहिए गाय का तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको अगर हम लोग मायने देते हैं इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमारे जीवन का जो स्तर है आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है वो सशक्त होगी मजबूत होगी बौद्धिक स्तर से भी और शारीरिक स्तर से भी तो ये चीज़ें हमें अभी से इसके बारे में सोचना है और करना भी है तो चलिए डॉक्टर साहब आज के लिए बस इतना ही मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम में और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहुत शुक्रिया आप सभी ने मुझे शांति से सुना और रेडियो <laughs> मधुबन <laughs> टीम <laughs> ने भी हमारी जो ये हमें प्लेटफॉर्म दिया और गाय जो देसी गाय जो हमारी माँ है और सच्ची गाय है जो कामधन हुए उसके बारे में जानकारी देने का जो अवसर दिया इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जी धन्यवाद शुक्रिया चलिए किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर इसी तरह की जानकारी लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा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 गौरव मैं उन्नत स्था सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण क्षण गौ संवर्धन है अनुप कर्तव्य पुनीत गौ क्षण क्षण है अनुप कर्तव्य पुनीत अभय धाम हो फल हो शुभ अभियान सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मात्र का हो कल्याण सुखद सुमंगल विश्वकामना जीव मातृका हो कल्याण हे धरती मा जे गो माता हे भरती माँ